चिदा नंद कारम श्रुति सरस सारम समरसम सम धारम भवजलधि परगुणं रामा रीवा प्रजन विहार हरणतम सदातम गोविंदम परम सुखकंदम भजत रे भज हिण्यगर्भम मी हर तात्पर ब्रह्म विनीतक महंत बृंदटवी वंदे यो ब्रह्मानं विदधा पूर्वं जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मु शरण महम प्रपद्य आनंदकंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा My love. <laughs>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 अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें हमारा कोई भी मैटर उपकरण अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि आदि समाधान नहीं कर सकते प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा भी यह प्रश्न हल नहीं हो सकता अतएव शब्द प्रमाण के द्वारा हल करने का प्रयत्न किया गया वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा पुराणों के द्वारा समस्त धार्मिक ग्रंथों के द्वारा आपको बताया गया कि मेरे अतिरिक्त तो दो तत्व और हैं एक का नाम ब्रह्म परमात्मा भगवान आदि और एक का नाम माया और ये भी बताया गया कि ये तीनों तत्व यद्यपि सनातन तत्व हैं, नित्य हैं, किंतु तीनों स्वतंत्र नहीं हैं, केवल एक ब्रह्म भगवान वही स्वतंत्र है शेष दोनों जीव और माया परतंत्र हैं, भगवान की शक्ति है इसलिए शक्तिमान भगवान के आधीन हैं। इन दोनों में मैं नाम का जीव तत्व चेतन है इसीलिए इसको जीव कहते हैं यह स्वयं भी जीवित है और ये जहा जब तक रहता है उसे जीवित रखता है इसीलिए हम लोग अज्ञान बश ऐसा बोल देते हैं कि आज रमेश मर गया रमेश किसे कहते हैं वो जो मर गया नहीं नहीं जब तक वो जीवित था तब तक आप उसे क्या कहते थे रमेश अब वो मर गया हा नहीं नहीं रमेश संसार से चला गया ऐसा बोलो इस शरीर से चला गया इस शरीर में आया था एक दिन और एक दिन चला गया इसी को जन्म मृत्यु कहते हैं जन्म माने प्रकट होना नया बनना नहीं जनी प्रादुर्भावे धातु है संस्कृत में उसका मतलब प्रादुर्भाव ये जीव न पैदा होता है न मरता है कोई मार नहीं सकता भगवान भगवान्दंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनमयंतो न शोषयति मारुता अछेद्योय मदाक्लेो शोषता प्रचलो सनातना दो तेईस दौ चौबीस गीता न आत्माश्रुतेर्वाच्यता वेदांत दो तीन अठारा अजो नित शाश्वत पुराण कठोपनिषद एक दौारा न जीवोम्रियतें छ्योपनिषद ये जीव न मरता है न पैदा होता है तो रमेश न तो नया बना है और न मरा है वो आया था चला गया ऐसा बोलो जैसे हम संसार में बोलते हैं ना अरे वो रमेश बंबई से आज आया था और एक घंटे बाद चला गया तो? इसका मतलब मरा तो नहीं नहीं नहीं, नहीं आया था बंबई से एक घंटे बाद चला गया ऐसे ये जीव मां के पेट में शरीर में आया था और आज इस शरीर को छोड़कर चला गया तो जीव भी नित्य है और भगवान भी नित्य है और माया जड़ होते हुए भी नित्य है अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम श्वेता चतरोपनिषत चार पांच ये अजा है अजा माने जिसका जन्म ना हो जो नई ना बने उसको अज कहते हैं भगवान भी अज है अजो पिसन व्यत्मा भूता नाम प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवाम्यात्म अर्जुन, मैं आज हूं लेकिन नंद कुमार बन जाता हूं दासरथी बन जाता हूं भक्तों के लिए मैं किसी का बेटा नहीं हूं <laughs> मैं तो ऐसा बाप हूं जिसका कोई बाप नहीं ऐसी मां हूं जिसकी कोई मां नहीं ऐसा कारण हू जिसका कोई कारण नहीं सब मेरे कार्य हैं, मैं किसी का कार्य नहीं हूं मैं अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्म संगीता। पांच एक तो ये तीन तत्व सनातन हैं और इन तीनों में कोई किसी का नाश नहीं कर सकता और तीनों स्वतंत्र भी नहीं हैं और दो शक्तियां हैं इसलिए उनको अंश भी कहते हैं अनशो नाना व्यपदेशा वेदांत ने भी माना और वेद ने भी माना पादो से विश्वा भूता दिवि तृपा दस मृत दिवी सनातन गीता पंद्रह सात ईश्वर अंश जीव अभिनाशी अविनाशी है ईश्वर का अंश है तो उन भगवान का ये जीव शक्ति है अंश है और इसका भगवान से भेदा भेद संबंध है अर्थात कुछ मामले में अभेद है और अधिक मामले में भेद है अभेद है कि वो भी चित्त है हम भी चित्त हैं चित्त माने चेतन इंद्रिय मन बुद्धि शरीर हमारे भी है उसके भी है ऐसे ही है दुभजम ज्ञान मुद्राढ़ वेद कह रहा है दो भुजा वाले इसी प्रकार के मनुष्य शरीर से मिलते जुलते लेकिन लेकिन क्या उनका शरीर नहीं होता वही शरीर बन जाते हैं जैसे हमारा शरीर है हमारा ये मैं से अलग हुआ ना हमारा मैंने संबंध कारक मैं का ये मेरा देवताओं का शरीर भी उनका होता है अलग अलग शरीर अलग और पर्सनैलिटी आत्मा अलग लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता सच्चिदानंद ब्रह्म सच्चिदानंद शरीर तो उन भगवान से एक तो हमारी बात यह मिलती है कि दोनों चेतन हैं और एक यह बात मिलती है दोनों नित्य हैं अरे पर वेद तो कहता है वो हमारा पिता है दिव्यो देव को नारायणों माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति सुबालोपनिषद छ गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण प्रभवा प्रलयस्थ गीता नौ अठारा यहा महम प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु सुहृदो दवमीष्ट तीन पचीस अड़तीस भागवत अमृतस वै अरे भगवान की परिभाषा ही यही है य तो वायमान भूतानी जायन्ते ये न जाता जीवंती ये सब प्राणी सब जीव उसी से पैदा हुए हैं जाता हमारा बाप है वो अब बाप तो है मान लिया भाई लेकिन हमसे सीनियर नहीं है संसार में तो हर बाप सीनियर होता है बेटे से हा संसार में होता है लेकिन वो हमसे सीनियर नहीं है तो इन दो बातों में हमारा उसका मुकाबला अगर हो, हो तो हम हारेंगे नहीं लेकिन और बातों में तो जमानत जब्त हो जाएगी वो सर्वशक्तिमान है हम अल्पशक्तिमान शक्तिमान है वो संकल्प करता है तो अनंत कोट ब्रह्मांड बन जाते हैं और हम संकल्प करते हैं तो बस करते ही रहते हैं कुछ नहीं बनता कुछ भी नहीं बनता संकल्प करो फिर इच्छा करो फिर सामान इकट्ठा करो फिर नॉलेज भी हो तो एक कुम्हार एक सुराही बनाता है लेकिन जिसने मिट्टी बनाया नथिंग से सब कुछ बनाया उसका कमाल देखो कमाल बताएं आपको ये आप आकाश देखते हैं हा कहा है आप कहते हैं ऊपर है ऊपर नहीं है आकाश तो खाली जगह को कहते हैं आप आकाश में बैठे हैं आकाश में हम तो जमीन पर बैठे हैं। अरे जमीन पर भी बैठे हैं, लेकिन आकाश में बैठे हैं। अगर आकाश न हो तो दम घुट जाए मर जाए ये इसे कहते हैं सत्संग भावना आकाश हमने इसमें घेर करके आकाश को छोटा कर दिया अगर ये दीवार तोड़ दी जाए तो वो महाकाश हो जाए तो आकाश माने कुछ नहीं कुछ नहीं लेकिन उससे पैदा हुआ वायु है ऐसा कहते बाप में गुण नहीं बेटे में गुण हो गया स्पर्श का अब स्पर्श होने लगा वायु का ठंडी वायु है गर्म वायु है बड़ी तेज वायु चल रही है वायु से पैदा हुआ आग वायु से आग वायु में तो आग का गुण है नहीं फिर आग में कहां से आ गया जलाने का गुण प्रकाश करने का गुण अरे हवा कहीं प्रकाश करती है कमा ले और आग से पैदा हुआ जल है जल तो तरल होता है हा? और जल से पैदा हुई पृथ्वी अच्छा एक बात बताओ जब पृथ्वी पैदा हुई होगी तो इतने सारे पेड़ कहा से आ गए पहाड़ों पर पेड़ लगाने कौन गया और ये जो आप कहते हैं कि बीज से पेड़ बना तो बोरे में तो हमने बीज रखा था दो साल से कोई पेड़ नहीं बना गेहूं चना सब और अगर बीज से पेड़ बना भी पृथ्वी पर डालने से तो अगर पानी न बरसे तो बीज क्या करेगा मिट्टी क्या करेगी मर जाएगा बीज पेड़ नहीं बनेगा और जब पानी गिरा और पेड़ बना तो क्या कमाल का पेड़ बनता जा रहा है ए डाली ये दूसरी डाली तीसरी डाली ये पत्ते ये फूल ये फल ये एप कौन बना रहा है कोई दिखाई नहीं पड़ता हम भी कुछ बना सकते हैं क्या हाँ हाँ हा। हम उन बनाई हुई चीजों को प्लस माइनस करके कुछ बना देते हैं एटम बम बना बिजली बनी टेलीफोन बना तो ये सामान से सामान बनाया हमने लेकिन सामान जब नहीं था तो सामान कैसे बना ऐसा सर्वशक्तिमान है भगवान ये स आत्मा पहात्मा पात बिजरो बिमृत विशोको बिज गो पिपा सा सत्य काम ये आठ गुण हैं भगवान में संकल्पा देवास पितर समुतिष्ठ उपनिषद आठ दो एक वो तो सर्वशक्तिमान हम अल्पशक्तिमान वो सर्वज्ञ हम अल्पज्ञ वो मायाधीश हम मायाधीन वो सर्व, हम, वो हम, वो माया हम, माया वो सर्व हम एक देह में व्यापक वो विभू हम अणु बहुत बड़ा अंतर है तो हम भगवान के हैं भगवान हमारा है फिर मिलते क्यों नहीं हम दोनों वो तो माया के आधीन हैं, ये माया हाबी है हमारे ऊपर इसलिए हम भगवान को भूले हुए हैं वो हमारे हृदय में ठीक हमारे पीछे बैठा है चोरी चोरी सब जा सकाया वेद कह रहा है श्वेता सतरोपिनश चार छूता चा। नाम हृदय तिष्ट अठारह एकसठ गीता हम माया की ओर देख रहे हैं ये मेरी है भगवान पीछे बैठे हैं और कह रहे हैं मेरी ओर देख मैं तेरा हूं आज ये सब तो इधर देख रहे हैं इधर ही है हो जाओ मेरा मेरा मैंने मेरा आनंद आनंद माने अनंत मात्रा का अनंत काल का अलौकिक दिव्य अनिर्वचनी अपर में अपौरुषे भगवदानंद तो माया के आधीन होने के कारण हम उससे पृथक हैं उसे हम मिलना चाहिए लेकिन उसको पहले जाने तो जानने के लिए हमारी बुद्धि असमर्थ वेद से लेकर रामायण तक के प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया है कि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है भगवान दिव्य है वो प्रेरक है हम नहीं समझ सकते नहीं देख सकते अनंत बार देखा है लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर्त देखी तीन तैसी इन माइक आंखों से वो राम कृष्ण माइक दिखाई पड़े सगे बेटा बने हुए हैं नंद के यशोदा के सारे जीवन वो बेटा ही मानते रहे जैसे हम संसारी बेटे को बेटा मान करके एक एक चीज सिखाते हैं ऐसे ही सिखाया श्री कृष्ण को चलना बोलना हर चीज तो उन भगवान को जानने के लिए फिर वेदों शास्त्रों ने बताया वो जिस पर कृपा कर देता है वो उसको जान लेता है उस कृपा का भी कुछ कारण है उसमें कुछ शर्त है उसके विषय में विचार किया गया कि तीन मार्ग होते हैं जानने के कर्म ज्ञान और भक्ति इसमें कर्म पर विचार किया गया और अवधूतोपनिषद कैवल्योपनिषद ईशावास्योपनिषद मुंडकोपनिषद कठोपनिषद प्रश्नोपनिषद तैतरीयोपनिषद इन सब के द्वारा आपको बताया गया कि कर्म धर्म का फल स्वर्ग है वो नश्वर है वहां भी माया का आधिपत्य है वहां भी काम क्रोध लोभ मोह का साम्राज्य है और वो कुछ दिन का है भागवत के द्वारा भी बताया गया अगर अभी कुछ कसर हो तो और सुन लो भागवत ने कहा गया कि धर्मा संपद्य सड भी ये कर्म धर्म में नियम हैं नियम जैसे हमारे संसार में नियम होते हैं हर जगह आपको वकील बनना है हाँ पहले बीए तक तो पढ़ो कॉलेज में फिर एलएलबी में दाखिला होगा सबके लिए अलग अलग नियम है खाना खाना है हाँ तो मुंह में डालो कान में न डालना हा सब जगह नियम है जरा भी नियम का उल्लंघन किया तो दंड मिलेगा प्रकृति ही दंड देगी भगवान भगवान तो बाद में देंगे ज्यादा खा गया तुमको भगवान ने गीता में बताया है ना युक्ता हार बिहार लिमिट में खाना अजय अच्छा लगा तो ज्यादा खा गए तो फिर क्या हुआ बदहदमी हो गई अरे मर भी सकते हो एक दिन ऐसे खा खा के नियम का उल्लंघन मत करो तो छह नियम कौन है ध्यान दो ये है दस है। भागवत का यह श्लोक है ग्यारह इक्कीस पंद्रह देश नंबर एक काल नंबर दो वस्तु नंबर तीन कर्ता नंबर चार मंत्र नंबर पांच विधि नंबर छ ये छ चीजें सही सही हो सेंट परसेंट तो हवन कर सकते हो यज्ञ कर सकते हो क्या मतलब हर जगह यज्ञ नहीं कर सकते ओ, हो हो हमारे पंडित जी तो हमारे आंगन में ही करा देते नहीं नहीं हर समय यज्ञ नहीं हो सकता अच्छा और हर द्रव्य से बाजार से खरीद लाए जो तिल और यज्ञ करने लगे ऐसा नहीं होता और हवन करने वाला संसारी है कामी क्रोधी लोभी और कराने वाला भी इससे यज्ञ नहीं होता मंत्र वेदों के मंत्र होते हैं उससे यज्ञ में हब डाला जाता है इन सब नियमों में जरा भी गड़बड़ी हो जाए तो यज्ञ करने वाले का सर्वनाश हो जाएगा बेकार जाएगा नहीं दंड मिलेगा उल्टा हो जाएगा एक राक्षस था वृत्रासुर उसने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया और ऋषि मुनियों को पकड़ के ले आया जबरदस्ती चलो करो यज्ञ ने तुम सबको मार डालेंगे ओ बिचारे डर के मारे आए और मंत्र था इंद्र शत्र यानी इंद्र का दुश्मन बढ़े यानी वृत्रासुर राक्षस बढ़े तो वेद मंत्र में उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि होते हैं बोलने में जैसे तत्सौ भुर्वरे हम भर गो देवस् प्रचोदयात एक गायत्री मंत्र है तो इंद्र इंद्रशत्रु बढ़े ये शब्द है शब्द यही रखा ऋषियों ने लेकिन चालाकी क्या किया कि ई पहले अक्षर पर जो जोर से बोलना चाहिए था वो जोर से नहीं बोले उदात अंत्योदात बोले आखिर वाले शब्द को जोर से बोले तो उसका अर्थ हो गया इंद्र बढ़े उल्टा हो गया और जग हुआ भगवान प्रकट हुए भगवान ने कहा जो कुछ तुमने मांगा है हमने दिया वृत्तासुर बड़ा खुश हुआ अब तो इंद्र को मार डालेंगे हम स्वर्ग के राजा बन जाएंगे युद्ध हुआ युद्ध में हारा और जब मरने लगा तो उसने कहा हे श्री कृष्ण हम भी तुम्हारी औलाद हैं तुमने वचन दिया था कि जो यज्ञ में मांगा है मैंने दिया फिर हम मर रहे हैं हार करके ऐसा क्यों तो भगवान ने कहा अरे भाई तेरे मंत्र का अर्थ यही था हा अंतोदात कर दिया था बहुबरी सम ऋषियों तो महाराज से ऋषियों की गलती है अरे तू वो तेरे तो बुलाए हुए है तू जिम्मेदार है हमने तो जो कुछ सुना तेरे मंत्र के द्वारा वो दे दिया ओ उल्टा हो गया सब पतंजलि भाष्य में कहा गया है दुष्टा शब्दा स्वर वर्णतो वा मिथ्या विथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा स बाग वज्रो जजमानी यथेन्द्र शत्रु स्वर तो आधात एक स्वर की गलती हो गई शब्द की नहीं अक्षर की भी नहीं स्वर की जोर से बोलना चाहिए था पहले अक्षर को और जोर से बोल दिया आखिरी अक्षर को बस अर्थ ही उद गया भागवत ने भी कहा गया है इंद्र शत्रु जहि माचिरम यही विदिषम छ्यारह ये कर्म धर्म जग्ञाद में प्रतिबंध है बड़े बड़े इस कल युग में तो कोई हिसाब ही नहीं है सब गड़बड़ है एक गड़बड़ नहीं पंडित लोग बोल रहे हैं ऐसे का का। और जो बेचारा यज्ञ करा रहा है वो जानते ही नहीं कि ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं वो तो अपना उनको किराए के टट्टू जैसे होते ऐसे हैं।, हैं रुपया दे दिया हचास हाँ, सौ दो सौ पांच सौ पंडित शस्त्रो हाँ, चंडी एक हजार कुंड सौ कुंड का यज्ञ हो रहा है और हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे बेटा हो जाए हमारे बाप हो जाए ये सब वरदान मांगते हैं वहां जाकर। तो इस कलयुग में तो क्या सतयुग में भी एक कर्म धर्म से ना माया जाएगी ना आनंद मिलेगा तो फिर भागवत ने कहा धर्म क्या है भक्ति योगो भगवती तमक ग्रहण आदि भी एतावाने वलो के स्मिन पुनसा धर्म एक धर्म है सारे मनुष्यों के लिए भक्ति योग ये नाम कीर्तन स्मरण वगैरह के द्वारा भक्ति करना श्री कृष्ण की यही धर्म है छ तीन बाईस त्रैयाम जड़ी कृत मतिर मधुपुष्पायाम छीन पच्चीस ये मूर्ख लोग त्रय विद्या में धर्म के पालन में लगे हैं वेद ने कहा प्रमूढ़ मामूली मूर्ख नहीं महामूर्ख है जो स्वर्ग के लिए जग्यादिक करता है फिर कहती है भागवत एवं लोकम परम विद्यात कर्म के द्वारा जो लोक मिलेगा वो नश्वर होगा नश्वरम कर्म निर्मितम ग्यारह तीन बीस सत्व प्रदीना स्वर नरलोकम रजो नया सतुणी जो कर्म करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे और रजोगुणी कर्म करने वाले मृतलोक आएंगे और तमोगुणी वाले <laughs> निरयम जानती नरक जाएंगे और जानती मां में जो निर्गुण कर्म करेंगे भगवान के निमित्त वो कहते हैं भगवान वो मेरे पास आएंगे ग्यारह बाईस पच्चीस यदा अनुगृह नी भगवानात्मभाविता आत्म लोके सजहा भेदे च पर निष्ठिता चार उन्तीस छियालीस जिसको सही गुरु मिल गया और जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया वो, वो न लोक धर्म को मानता है न वेद के धर्म को तो धर्म है क्या तत्कर्म हरितो सम कर्म वो है जिससे भगवान प्रसन्न हो बस ये परिभाषा रट लो ये यज्ञाधिक से नहीं प्रसन्न होते केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं भक्ति से मरत्यो यदा ये जो मैंने पिछला कहा ये चार बनतीस उनचास मर्त्यो यदा त्याग समस्त कर्म निवेदितात्मा बिचि कीर्षितों में तदा मृतत्व प्रतिपद्य मानो मैं आत्म भूयाय में भगवान कह रहे हैं जो धर्म कर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आता है उसी की माया निवृत्ति होगी और वही परमानंद प्राप्त कर सकेगा कर्म धर्म के पालन से अगर विधिवत है तो स्वर्ग मिलेगा चार दिन को 11 उन्तीस चौतीस श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा तस्मावोत्सृज्य चोदचोद प्रवृतच निवृत श्रोतव्यम श्रुतमेमेक शरण याहि सर्वात्म ११ १२ १४ १५ भागवत अरे जब शुरू हुई भागवत कथा सबसे पहले तो सूत जी कथा कह रहे थे भागवत सुना रहे थे और सुनने वाले सौन का परमहंस 88,000 सब परमहंस लेकिन जीव कल्याण के लिए उन परमहंसों ने सूत जी से पहला प्रश्न किया पुनसा मे में कांत श्रेय स्तन एक प्रश्न है ये जीव कल्याण के लिए सिद्ध महापुरुष भी मूर्ख बनकर प्रश्न करते हैं दूसरे महापुरुष से कि ये उत्तर होगा फिर उसको लोग पढ़ेंगे अपना कल्याण करेंगे तो प्रश्न किया कि मनुष्यों का कल्याण सबसे सरल उपाय क्या है और टेम्परे कल्याण नहीं स्वर्ग वर्ग का एकांतः श्रेया और महाराज एक शर्त और है क्या प्राएणुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मत मंद भाग्याद्रुता भूरि भूरी कर्माणि श्रोतव्या विभागसा अतः साधोत्र यदृत्य ब्रूहिना ब्रूहिणश्रद्धा येनात्मा संप्रसीदति भागवत एक एक नौ एक एक दस एक एक ग्यारह महाराज ये कलयुग है यहां बड़ी कमजोर बुद्धि वाले लोग होंगे इनकी मेमोरी बहुत कमजोर होगी पांच मिनट में भूल जाते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में अनुभव किया है सैकड़ों आई से भी हजारों डील पीएचडी से पांच मिनट में भूल जाते देखो उसको फोन कर देना अच्छा महाराज जी दस मिनट बाद फोन किया हे हे भूल गए अरे अभी अभी तो कहा है तो महाराज इन मनुष्यों के हिसाब से बताइएगा मार्ग नहीं आप बता दें कोई <laughs> कठिन मार्ग तो कोई कर ही न सके और अगर कोई शास्त्र वेद पढ़ेगा तब तो बेमौत मरा क्योंकि श्रुत्र विभिन्ना स्मृत यो विभिन्न नई को मुनिर्जस्य बचप प्रमाणम वेदांत कुछ कहता है न्याय कुछ वैशेषिक कुछ सांख्य कुछ वेदों में भी अलग अलग राय पुराणों में तो और भयंकर एक दूसरे के विपरीत है सिद्धांत अरे एक रामायण में ले लो तो दिमाग खराब हो जाए इसीलिए मैंने कल बताया था ना कि बिना महापुरुष के द्वारा समझे कोई भी महापुरुष या भगवान का ग्रंथ समझ में नहीं आ सकता इसीलिए वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त बरा निबोधत अरे मनुष्यों उठो जागो और महापुरुष के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो तुम्हारी छोटी सी उम्र है ये इतने शास्त्र वेद का पोथा देख कर ही घबरा जाओगे ये पढ़ना तो बहुत दूर की बात है और फिर पढ़ने से समझ में आना नहीं होता और उलझना होता है। तो उत्तर दिया सूत जी महाराज ने सौन का अधिक परमहंसों का लेकिन घड़ी कहती है आज नहीं कल लाडली लाल की